जीवन मुक्ति का यही है विलक्षण नहीं है वो नहीं है। जीवन मुक्ति कैसी होगी मरने के बाद होती होगी वैकुंठ में होती होगी ब्राह्मी होने के बाद होती होगी जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख अपनी राय को ईश्वर की राय में मिला देना तुम तो जो हो तो हही हो तुम दृष्टा हो तो दृष्टा हो तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म हो तो अद्वितीय हो तो अद्वितीय हो ये राय चसुरी जो है ना अपनी है ये सारी बहुत सुख है अपनी राय अपनी राय अपनी राय ईश्वर की राय से अपनी अलग राय अलग करके बिल्कुल दुखी हो गए हो ये दक्ष का स्वभाव है जो थारी राय सो मारी राय बोल दो जो थारी राय तो मारी राय जो तुम करते हो आ, वही सबसे बढ़िया अच्छा भाई आपका ओम पुरत मिलवि यलित मना श्रेयस च चारो्यम संपत्ते दिखर <laughs> मेरा पीछे के लोग कहते हैं कल ही कह रहे थे हमको कुछ नी थोड़ा तेज कर दो है लाउड स्पीकर की वन को थोड़ा और हाँ सुनाई नहीं पड़ता है पीछे सुनाई नहीं पड़ता है ये तो नाम ही मात्र रहता है हैं जरा धीरे धीरे आती है वासनाएं कम होती हैं मन की संता भी कम होती है क्योंकि गाढ़ा के समय मन सो तो जाता है तो उठने पर फिर धीरे धीरे दुनिया मन में प्रवेश करती है बाहर भी कोलाहल कम रहता है घर के दूसरे लोग भी सोते रहते हैं तो थोड़ी देर बैठ के ब्राह्म मुहूर्त वो परमेश्वर का समय है तो ब्राह्म मुहूर्त माने परमेश्वर के चिंतन का समय है मुहूर्त माने समय होता है घड़ी दो घड़ी मुहूर्त माने दो घड़ी परमात्मा के लिए दो घड़ी प्रातः नींद आती हो तो हाथ पांव मुंह हो लेना चाहिए यदि नींद दोबारा आती हो और नहीं आती हो तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है गद्दा है तो गद्दा पलंग है तो पलंग है। आपके सोने चांदी के पलंग है तो वही जिस पर बढ़िया नींद आ जाए, उसी का नाम सोना चांदी होता है तो। बैठ गए शांति अब बैठने के बाद आप मानसिक स्नान कर रहे हो उसमें भी एक बात है यदि आप बिल्कुल सावधान सजग मौन रह सकते हो मौन का मतलब जीव रोकना नहीं एक जगह हम लोग मौन थे हम भी बरस दो बरस मऊनी के नाम से रहे एक बरस तो गोरखपुर में ही रहे तो कथा प्रवचन के समय बोलते थे। एक बरस के करीब खुशी में रहे तो वहाँ भी प्रवचन के समय बोलते थे। भागवत का प्रवचन तो करते थे तो हम लोग कैसे मौम रहते थे हे ना नारायण बाजार सा नारायण वासवेट और काफी दो तोले की जीव नहीं हिलाई पांच देर का सिर हिला दिया इसका नाम मौन नहीं होता है देखो आपने गीता में पढ़ा होगा मौन वाण तप में नहीं है और शारीरिक तप में भी नहीं मानस तप में मौन है मन प्रसाद है सौम्यत्व मौनम आत्मवि निग्रह भाव संशु रिते तत् तपो मानस मुख्य तो मा, मौन माने मन में वासनाओं का उदय न होना चंचलता न होना जहां के तहा पास जागरण निद्रा विनिर्मुक्त हो न जागते हो न सोते निद्रा सर्व संकल्पा या शिलानुव्यवस्थित कोई संकल्प मन में न उठता हो जैसे चट्टान होते है वैसा अपना शरीर चट्टान की तरह होते हमारा तो वेदांति लोग इसको मऊन कहते हैं और इसको वे जैसे भक्त लोग भगवान का नाम लेके जप करते हैं ना वैसे इस मौन को जब के स्थान में रखते हैं भक्त को जप करने से जैसे भगवदाकार वृत्ति होते हैं, वैसे वेदांती को इस मौन में ब्रह्माकार वृत्ति हो जाते हैं, आत्मा और ब्रह्म को पृथक पृथक करने वाली उपाधि जागृत नहीं होती सुषुप्त हो जाती है तो न जाग रहे हो नींद नींद हो ऐसे मऊन बहुत बढ़िया जितनी देर आप मौन रह सके रहे फिर बोले भाई जाग गए जाग गए तो जरा स्नान कर तो देखो भक्त लोग कैसे स्नान करते हैं स्नान तो की भी विधि होती है क्योंकि आप लोग तो सब ही करते हैं सबकी बात नहीं करते जिसके गुरु है वो तो सीख लेता है और जो निगरा है उसको तो कुछ नहीं मालूम करता सूर्य मंडल चमाचम चमक रहा है और उसमें नारायण है संखच चक्र गारी तो नारायण सक्रम सकीरीट कुंडलम क्षण और उनके चरणों में से गंगा जी की धारा निकलते हमारे सिर पर हर हर हर गिर रही है और ब्रह्मरंद्र में से जाती है भीतर तो भीतर के सब चक्र शुद्ध होते हैं बाहर का शरीर शुद्ध होता है संसार मन में से निकल जाता है मन का स्नान हो जाता है परमात्मा का स्मरण होता है अच्छा देखो आपका जो सिर है कि ये बिल्कुल शिव के समान है यदि आपका नाक हमारे शिवलिंग है हो वृंदावन में तो हमारे पुजारी जी कभी कभी इस ढंग से भस्म लगाते हैं शिवलिंग पर मालूम पड़ता है ये ललाट है ये आख है ये नाक है ये मुंह है ये काल है बिल्कुल भस्म ही ऐसा लगाते हैं कि शिवलिंग साकार मालूम पड़ने लगता है आकृति मालूम पड़ने लगती है शिवलिंग तो ये आख का ये जो सिर है ये शिवलिंग बिल्कुल करपूर है बिल्कुल कर्पूर गौ जैसे बर्फ जैसे कपूर इतना उज्ज्वल इसके भीतर हत्या है ये शिवलिंग है शिवलिंग, है। शिवलिंग के सिर पर गंगा जी की धारा गिरती है सब शिवमय हो जाता है साक्ष लोग इससे विपरीत करते हैं वो कहते हैं कि मूलाधार में गुदा के साथ एक मूलाधार चक्र है वहां एक शक्ति छिपी हुई है और वो शक्ति उठती है और धीरे धीरे धीरे धीरे वहाँ से स्वादिष्ठान लिंग के पास वहाँ से नादी के पास आ, वो, दो हिडा और बिंगला के बीच में से सुषुम्ना के भीतर होकर जगह जगह जो तीन तीन नसों की गांठ बनती है उनको छेदती हुई मूलाधार से स्वादिष्ठान में वहाँ से मणिपुर में अच्छा। मणिपूरक से अनाहत में हृदय के पास वहां से कंठ में विशुद्ध में और वहां से आज्ञा चक्र में और दो दल का हो कोई तीन दल का तांत्रिक लोग तीन दल का भी मानते हैं आज्ञा चक्र में और वहां से एक त्रिकुटी बनती है उसके भीतर से जहा शिव नेत्र है जहां से ज्योति निकलकर दोनों आंख में आती है वहा उसके बाद एक डेढ़ी सी नली है नली के दिल पर एक गुफा है उसमे श्री कृष्ण भास्वी बजाते है उसके ऊपर सदगुरु शस्त्रार कमल है उसमें सदगुरु विराजमान होता है तो वो जो शक्ति नीचे से उठ के ऊपर की ओर जाती है एक एक नक्श में एक एक नाड़ी में फैल करके सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है इसको बोलते हैं स्नान वैष्णव स्नान सय स्नान शाक्त स्नान अलग अलग होते हैं और तो जिस देवता के मंत्र का जप करते हैं उस रीति से इसका स्नान करना पड़ता है अच्छा आपसे मान लो ये नहीं मानता है पहली बात माउस और दूसरी बात तो वैष्णव सहीू साक्ष से कोई स्थान नहीं गुरु चरणा अमृत सिर में गुरु का निवास है तो ज्ञान गुरु जो है वो ज्ञान में रहता है और इष्ट देवता प्रेम में रहता है वहां से निकलती है ज्ञान की गंगा हा गुरु की आठ में से निकलती है उनके होश में से निकलती है उनकी बाणी में से निकलती है उनके हृदय में से निकलती है उनके चरणार्जिंग में से निकलती है अच्छा ये भी ना बनाए गुरु तो आपके देखते हुए हैं तो पर वो गुरु करने की जो श्रद्धा है ना वो जन्म जन्मांतर के पुण्य से होती है क्योंकि श्रद्धा में बड़ा ताकव है दूसरे की बात मानना दूसरे की आज्ञा के अनुसार चलना और दूसरे के विचार के अनुसार अपना जीवन बनाना ये तो वासना वाले लोग तो कर ही नहीं सकते वो तो उच्छृल होते हैं वो तो अपनी वासना के अनुसार चलते हैं वासनावान प्राणी गुरु नहीं बना सकता हो क्योंकि उसका अहंकार बड़ा होता है वो किसी की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं बना सकता किसी के विचार से अपना विचार नहीं मिला सकता उसकी तो डेढ़ चावल की खिचड़ी जिंदगी भर अपनी अलग ही पक्षी है तो गुरु न बनाना कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है कि ये बड़े समझदार है। वो बड़े भारी अभिमान का बड़ी भारी वासना का और बहुत बड़ा संसारी होने का लक्षण है जीवन में गुरु का ना होना अब बहुत साधारण बात है आपका हरिद्वार यदि देखा हुआ हो तो जाके बैठो अपने घर में हो और हरिद्वार में गंगा जी में एक डुबकी लगाओ वहां से देव प्रयाग चले जाओ एक डुबी तो वहां से उत्तर काशी एक डुपी तो वहां से गंगोत्तरी एक डुपसी और, और फिर केदार पथरी होते गंगा किनारे किनारे काशी गंगा सागर जगन्नाथपुरी रामेश्वर द्वारका सब तीर्थों तो की मन ही मन एक यात्रा कर लो और फिर आके यमुना स्नान करो वृद्ध भूमि में नाम की बात है। बैठ गए महाराज देखते हैं कि नाभि के पास एक अग्नि कुंड है चिन्ह में अग्नि प्रज्वलित होती है चेतन की आग जलाती नहीं है जलाती है तो पाप को जलाती है प्रकाशित करती है तो उसमें अज्ञान के निवारण की शक्ति है वैसे तो शंकराचार्य का कहना है कि 28 आहुति उसमें रोज देनी चाहिए ग्रंथ का नाम हम नहीं बताते हैं याद है आपको पर बता हैं शंकराचार्य कहते हैं कि अट्ठाईस नहीं तो पांच आहूति तो रोज दे तो क्या पांच आहुति देना उस अग्नि में ज्ञान आग्नि अविद्याम जुहो मि स्वाहा अस्मिताम जुहो में स्वाहा रागम जुहो में स्वाहा द्वेशम जुहो में स्वाहा अभिनिवेशम जुहो में स्वाहा इस ज्ञान की आग में हम अज्ञान की समझी की आहती देते हैं। बस हो जाए इसमें ये जो मोहब्बत है हमारी दुनिया में उसकी आहुति देते हैं जो दुश्मनी है नफरत है उसकी आहुति देते हैं मैं पना जो है उसकी आहुति देते हैं। और जो भय है मृत्यु का भय इस प्रय को हड्डी मांग शाम को मैं मानने के कारण जो मृत्यु का भय है योग का भय है दरिद्रता का भय है रोग का भय है ये सारे भय देह को मैं मानने के कारण है ये मैं नमूने के रूप में बो क्यूँकी रहस्य की जो बात होती है ना अब समय तो ऐसा आ गया कि सब पूिया छपती हैं, है, सब मंत्र छपते हैं सब के जब की विधि छपती है परंतु तो फिर भी गुरु लोग एकाग्रह तो जो है एक कटोरा दाव रख लेते हैं आहार, आहार। एक उस्ताद था बलवान उसने एक सागर अपना चुना ये हमारे जो और बलवान भी है खुद साव पेश उसको बताया अब जहां जाए वहां जीत ले वो एक बार महाराज राज दरबार में सम्मान प्राप्त करने के लिए उसने गुरुजी को ही चुनौती दी है ना गुरु गुरुजी? है न तुम हमसे जो आजमाओ अखाड़े में गुरुजी ने मान लिया भाई अब चेली की ललकार तो गुरुजी कैसे नहीं मान अब अखाड़े में सब लोग इकट्ठे हुए राजा रईस हलवार गांव के लोग राज गुरु जेली का दंगल कु होने वाली है अब हमारा सब लोग तो आए पर गुरुजी के आने में देर हो गई तो आदमी गया आदमी गया तो गुरुजी ने कहा कि देखो अभी हम अपना एक दाव हमारा पुराना जरा पड़ गया है उसको ताजा कर रहे हैं है? तो अच्छा तो पांच मिनट दस मिनट फिर गया आदमी अरे तो अभी आते हैं अभी आते हैं। क्या दाव है महाराज का तो बोले कटोरा दाव एक कटोरा लेके उसको बार बार धोते मे रखते चेले ने जब सुना कि गुरुजी तो आज कटोरा दाव तैयार कर रहे हैं तो उसने कहा कि हमने तो है ना? नाठ सुना था और लंगी मारना सुना था ये कटोरा दाव है। ये तो हमको गुरुजी ने बताया ही नहीं है उसने कहा चलो पहले ये सीख लेंगे तब उनको ललकार बोले आ जाओ बेटा <laughs> गुरु लोग चौदह कोट ज्ञान पवित तो शब्द बाहर तो कर रखो एक रहस्य होता है जीवन में वैसे इस रहस्य का भेदन यहां जाकर होता है कि वह तुम और मैं इन तीनों में जो एक वस्तु है उसकी पहचान होनी चाहिए वही रहस्य है मैं अलग बना है तुम अलग बने हो वह अलग बना है ये जो तीन चीज अलग, अलग अलग बनी हुई हैं इनका अलगाव बिल्कुल खोखला है बाहरी है आरोपित है झूठा है इसके भीतर एक तत्व है रहस्य वही है रहस्य का रहस्य वही है मनुस्मृति में कहा वेद सर्वोदिक गंतव्या स्वरहस्यो दि जन्मना आप सारे वेद पढ़िए लेकिन उसका रहस्य भी जरूर जानिए वेदों का एक रहस्य होता है रहस्य महाराज देखो आपका ध्यान आकर सब किताब में से भगवान का नाम देख लेना कहीं से सुन लेना उसको दोहरा लेना एक सार्वजनिक क्षेत्र दूसरा होता है मंत्र होता है वो रहस्य होता है मंत्र माने मत्री गुप्त परिभाषा जो गुप्त रखा जाता है वो चक्करणों विद्यते मंत्र मंत्र छह कान में जाने के बाद टूट जाता है और चार कान से ज्यादा में मंत्र की गति केवल चार कान तक है छ तक नहीं है सबकर्णों भिद्यते मंत्रा छह कान में पहुंचने पर मंत्र भिद्य जैसे हथौड़ा लगने से कोई डंडा लगने से जैसे घड़ा टूट जाए वैसे छह कान में पहुंचने पर मंत्र फट जाता है तो देखो मंत्र की चर्चा करते हैं मंत्र की चर्चा करते हैं परंतु मेरे चर्चा करने से ही आप उसका जप मत करने लग जाना हम केवल नमूने के लिए आपको सुनाते हैं क्योंकि पोथियों में छपता है लोग कहीं सुन ले महाराज तो उसी का कीर्तन करने लग जाए बोले बड़ा अपूर्ण है इसमें बड़ा पूर्ण है अब ये बाबा की तुम्हारे पास दिया है ठीक है तेल ठीक है बत्ती है ठीक है पर लव तो लव से आवेगी ना वो दिया में से तेल में से बत्ती में से थोड़ा ही निकलेगी वो तो लव से लव निकली जाती है यदि मंत्र चेतन में से निकल के आपके पास नहीं आवेगा तो वो चेतन को छुएगा नहीं और चैतन्य होगा नहीं तो चैतन्य में से आना चाहिए ये उसकी पद्धति है आप देखो एक शब्द सुनते हैं मुसलमान लोग बोलते हैं रहीम रहीम और शैव लोग बोलते हैं हार हरम हरम और वैष्णव लोग बोलते हैं हरीम और साक्ष लोग बोलते हैं हरीम पांच पांच अक्षर अच्छा एक में मिला लेते हैं ये तो सी नहीं है चार समझो और उनके उच्चारण की शैली भी होती है कि कैसे उच्चारण करें ऐसे मन में ही आ गया कोई साधन की बात पूछ रहे थे तो मेरे मन में आया थोड़ी सी चर्चा साधना का बड़ा भारी शास्त्र है वो अखबारी चीज नहीं है वो चाहे जो चाहे पढ़ ले चाहे जहा सुन ले चाहे जिससे ले लेकिन एक है देखो क्रीम हम आपको जपने के लिए बिल्कुल नहीं बताते हैं हम अपना वापिस लेते मुसलमान लोग बोलते हैं करीम करीम है उनको करीम मारे दस लो करम बोलते हैं दया को करीम करीम रहीम का भी अर्थ है रामम राम रहम से अच्छा देखो क्राइस्ट के क्राह में वही है कृष्ण के कृ में वही है so, तो ये मंत्र ऐसे व्यापक होते हैं जैसे हम लोग ओम बोलते हैं ना तो बौद्ध भी ओम बोलते हैं जैन भी ओम बोलते हैं ओम नमो हरिहम पाणम ओम बुद्धम शरणं गच्छा में मुसलमान लोग बोलते हैं आमीन हाँ हाँ ज्यो कहते हो जय का हो तो पारसी लोग भी ओम बोलते हैं तो ये सब क्या है हाँ हाँ आप ऐसे ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे इतना कभी नहीं दिखेंगे ये अर्थ अर्थ भी होता है इसका अर्थ तो हम जानते हैं है ना लेकिन यदि कोई अर्थ न जाने और ठीक ठीक कायदे से इनका उच्चारण करें पंडितों की परंपरा यही है और ही अर्थ जाने बिना भी मंत्रों का जप होता है क्योंकि अब तो गायत्री का ही अर्थ पूछो तो थोड़े लोग जानते हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध है आपको विस्तार करके नहीं सुना रहे हैं देखो क माने होता है सुख कम ब्रह्म परमात्मा कम सुखम कम श्रोता कम जलम कीवन लिये लियते जिसमें अपने जीवन का लय होता है वो ल जिससे सुख मिलता है उसका नाम का ई माने शक्ति बल और माने प्रेम एक अक्षर बोलता है कहा से बोलें किसके बाद क्या बोलें किसके बाद क्या बोलें किसके बाद क्या बोलें, बाद क्या बोलें। उनके उच्चारण की शैली होती हो संसार की किसी भी भाषा में यह विवेक नहीं है बोला हमने भाषा के विद्वानों से जानकारी प्राप्त की है न रशियन में न चाइना में न लैटिन में आप बोलो जैसे क बोलते हो कंठ है ये हमारी भाषा में विवेक है व्याकरण व्याकरण में इसका विवेक है का बोला गया कंठ ल बोला गया दात के पास से ई बोला गया तालू से देखो कंठ डात और तालू क्ला और फिर बोला गया मां मुंह बंद हो जाएगा खुले मुंह से मां नहीं बोला जा सकता हो बंद बोल के देखो तो ये किस अक्षर का किस स्थान से किस कितने प्रयत्न से कैसे उच्चारण होता है इसको वो ध्यान कर फिर ये बीज अक्षर जो हैं इनसे मंत्र बनता है एक बीज का मंत्र दो बीज का मंत्र तीन बीज का मंत्र चार बीज का मंत्र और बैठे, बैठे महाराज जब करो और शरीर गरम हो जाए और बेहोशी आने लग जाए और ऊपर उठने लग जाए ये नहीं महेश जी जैसे उड़ाते हैं वो बात मैं नहीं करता हूँ बोला हाँ वो उड़ाने वाले समत्कार की बात हम नहीं बोलते हैं तो, मंत्र अपने इष्टदेव को जो प्रकट करें औरों की तो बात छोड़ो स्वामी दयानंद जी सरस्वती महाराज जो वेदों का भाष्य करते हैं उसमें बताते हैं कर्म विभक्तियांत अथवा संप्रदान दिखात जो वैदिक शब्द हैं, वो शब्द ही देवता है शब्द ही देवता है शब्द ही देवता है देवता का लोक नहीं, नहीं है देवता का ऐसा मानते हैं स्वर्ग नहीं है ऐसा मानते हैं देवता का शरीर नहीं है ऐसा मानते हैं कि देवता आकर भविष्य का ग्रहण नहीं करता है ये भी मानते हैं कि देवता फल नहीं देता है स्वामी दयानंद जी महाराज अपने सबरस स्वामी कुमारी भट्ट के अनुसार पुरानी परंपरा है उनकी भी नई नहीं, नहीं है न देवता के लिए स्वर्ग होता है न उसका शरीर होता है न वो भिन्न भिन्न जग कुंडों में आता है न आहूति ग्रहण करता है न फल देता है तब देवता क्या है वेदों में तो बहुत वर्णन है बोले वेदों में शब्द का ही नाम देवता है शब्द ही देवता है जैसे हम राम बोलते हैं ना राम हे तु कृषान करके हिम माने अगली देवता हा माने आदित्य सूर्य देवता मा माने चंद्र देवता हे तु कृषान वाम हिम राम चंद्र भगवान राम र चाहे क्रीम बोलो चाहे क्लीम बोलो चाहे बोलो चाहे हरीम बोलो हाँ वो रीम रीम जो है ना रीम रीम हाँ वो राम में समाया हुआ है हमारा समय से जाते आप लोगों को बिना मतलब की बात सुना रहे हम जानते हैं आपके काम की नहीं है पर आपकी रुचि हो आपकी श्रद्धा हो आप देखो दोनों पा और वो और नीचे को है और उसकी जो उकार वो है वो ना भी तक आती है एक को दोनों हाथ और वक्षस्थल ये आ और उसकी पूछ कंठ तक आते और दोनों नाव है नाक ये आ और इसकी पूंछ शीर्ष स्थान तक जाती है ओम ओम ओम कहा पहुंच गए जाके परमेश्वर में बैठ जाओ तीन बार बोलो ओम ओम परमेश्वर में बैठ जाओ अवती हाँ ये देह के नरक में से आपको निकाल करके आपको परमात्मा के साथ जोड़ता है अच्छा मोड़ देखो आप अपने शरीर से रे हो हैं है, वो सब बनाते हैं शरीर जितने मोड़ है, सब रा, रा हैं सब रस रहा और जितनी हड्डियां हैं वो सब शिव बनाते हैं सफेद सफेद हड्डियां जो है ना वो सीधी सीधी ये महाराज एक उंगली में तीन बनेगा हो ये तीन अलग यहाँ से फोरूप एक अलग ये अलग और एक तीन गाठ तीन शिव एक उंगली में बना देते हैं आप कभी अपनी और ध्यान दें आप दूसरे के कुत्ते के बारे में बहुत जान सकते हैं परंतु अपने शरीर के बारे में आप क्या जानते हैं इसमे विष्णु है इसमें शिव है इसमें शक्ति है इसमें राम है इसमें कृष्ण है इसमें इंदिराकार है इसमें साकार है इसमें सूरज है चंद्रमा है हम दिखा सकते हैं और इसमें समुद्र है इसमें नदिया है इसमें पर्वत है इसमें वृक्ष है इसमें स्वर्ग है इसमें ब्रह्मलोक है और आपको दूसरों को देखने से फुर्सत हो अवकाश मिले तब ना अपने आप को देखेंगे हम उपालम उलाहना देते हुए बोल रहे हैं क्योंकि अंतर्मुखता में आपकी रुचि नहीं है। रही अच्छा देखो एक बात आपको आप जिस समय सो गए सब काम से निवृत्त हो गए खाना हो खा लो भोग करना हो भोग कर लो चिंता करनी हो चिंता कर लो उसके बाद अच्छे सोएंगे तो सही हाँ बिना सोए तो पागल हो जाएंगे ऐसे नींद नहीं आती है तो बटे गोली खाते ये महाराज पैसे वाले लोग है ना इतनी बेचैनी इतनी बेचैनी हाँ की समय पर नींद आवे इसकी इंतजार भी नहीं कर सकते बोले अभी आ जाओ जा भाव भगवान अच्छा आप सो आराम से शवासन जानते हैं दोनों पांव ठीक ढीला ढीला फैला दिया आप फैला दी शरीर ढीला तकिया नहीं तकिया रहे तब भी कोई हरज नहीं है पर न रहे तो अच्छा है जरा स्वरस स्वाभाविक रक्त संचार होने दे और उसके बाद अपने शरीर को छह हिस्से में मन ही मन बांटते पांव का हिस्सा उदापर्जन ए मिट्टी प्रधान हिस्सा है इसमें माटी ज्यादा है। फिर मुत्रेन्द्रिय वाला हिस्सा वो पानी प्रधान है दो फिर नादी वाला हिस्सा वो अग्नि प्रधान है उसके बाद हवा पेट में भरी रहती है वाय प्रधान है छाती से लेकर कंठ तक गले तक खाली है जिसमें से पानी भोजन जार है ये मना प्रधान आपने कभी ध्यान दिया है सुनेंगे तो इससे देखेंगे तो इससे सुहेंगे तो इससे खाएंगे स्वाद लेंगे तो इससे स्वाद वाली इंद्रिय भी सिर में है वाली भी है देखने वाली भी है हैं? सुनने वाली भी है सोचने वाली भी है और छूना भी हो किसी को बड़े प्यार से छूते हैं तो कपोल कर देते हैं ये मन प्रधान जो ज्ञान इंद्रियां है, हैं, वो तो भाग में रहती हैं आपने छह अपने शरीर के मन ही मन किए ये माटी ये पानी ये आग ये हवा ये आसमान और ये मन अब आप लाओ धीरे धीरे लय लय लय बोलते हैं इसको तो। मिट्टी को मिला दो पानी में पानी को मिला दो आग में आग को मिला दो हवा में अपने शरीर में हवा को मिला दो आसमान में है आसमान को मिला दो मन में और मन को मिला दो कहा प्रश्न है अपने आत्मा में ये कम पदार्थ प्रदान गुरु में ये श्रद्धा प्रदान होता है परमेश्वर में प्रदान होता है बिल्कुल जहां का कहा मन को शांत हो जाने और नींद और तो आ जाए आ जा। अब इसमें सावधानी क्या रखना है कि जब दूसरे दिन उठे ना सो तो के जब उठे स्थिर तो में जो लीन हुआ था आत्मा में परमात्मा में गुरु में उस मन को फिर जगा के आसमान में उतारे और वहां से वायु में वायु से अग्नि में अग्नि से जल में जल से पृथ्वी में पृथ्वी से यह शरीर बना और फिर दथा स्थान पर काम करने लग जाए छह महीने यदि रोज कोई इसका अभ्यास करे ये मंत्र नहीं है ये अभ्यास तो उसकी सुसुप्ति समाधि का आनंद देने लग जाए क्योंकि वो सोएगा तो परमात्मा में और जगेगा तो परमात्मा में साधन का अभ्यास कैसा होता है नाचने का मजा दूसरा है शरीर हिलाने का गाने का मजा गले का क्या करुणा गले में आती है और क्या मजा नाचने में आता है क्या आख चलती है क्या टूटती हे क्या महाराज हाँ भंगी हाथ से पाव से कमर से क्या निकलती है अंतर्मुखता का जो आनंद है वो दूसरा है इस देह के इस कैद में से अपनी आत्मा को निकालने की जो रीति है ना देखोगे कि जैसे आकाश आपका बंदी नहीं है शरीर में संपूर्ण विश्व में वैसे ये आत्मदेव जो हैं ये एक कहीं बंदी नहीं है कैदी नहीं है बिल्कुल एक शरीर में नहीं है पर यह बात मालूम कैसे पड़े अच्छा देखो स्वप्न जब तक रहता है तब तक उसमें जितने आदमी दिखते हैं सबका चेतन अलग अलग मालूम पड़ता है ये भाई का चेतन भाई चेतन भाई है चेतन बाप है चेतन माई है चेतन पत्नी है चेतन गाय है चेतन बैल है हाथी है घोड़ा है शेर है जो स्वप्न में दिखता है सबका चेतन अलग अलग मालूम पड़ता है लेकिन जब स्वप्न टूट जाता है सब क्या आप निश्चय कर सकते हैं कि उनका चेतन अलग अलग था ये भी महाराज जो इंद्रजाल दिखाई पड़ रहा है ना जो जादू का खेल इसमें जब तक अज्ञान है तब तक सबके शरीर का चेतन अलग अलग मालूम पड़ता है और जब ये अज्ञान की निद्रा टूट जाती है तो सबके शरीर में एक चेतन मालूम पड़ता है और उसकी अखंडता में दूसरी वस्तुएं कैसी हो जाती है भगवान ये जो दिख तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत में देश ये नहीं सब ये नहीं कि ये हिंदुस्तान, ये भारत देश है भारत देश की सीमा तो बदलते बदलते हम यदि इतिहास इसका बताने लगे एक व्याख्यान ही अलग हो जाएगा हो कि पहले भारत देश कितना था और फिर कैसे छोटा हुआ फिर कैसे छोटा हुआ फिर कैसे छोटा हुआ, हुआ तो हमारे बचपन में वर्मा का नाम भी भारत वर्ष और जवानी में पाकिस्तान का नाम भी भारत वर्ष है फिर बांग्लादेश का भी नाम भारतवर्ष भगवान बचावे पता नहीं और छोटा कर देंगे लोग क्या मालूम है इस तरह जो छोटा बड़ा होता है ना उसका नाम देश नहीं है दे, देश निराकार होता है उस निराकार में ये पूर्व है ये पश्चिम है ये उत्तर है ये दक्षिण है, है ये नीचे है ये ऊपर है ये बाहर है ये भीतर है ये सारा मानसिक होता है देश है निराकार और उसमें पूरा दक्षिण सारी होती है स्वच्छ मु रख देते हैं कि देश को काँग काँग के ये पूरब और ये पश्चिम अपने मैं ही तो काटते है नमारा बाया हाथ पूरब है और भाई ना हाथ पश्चिम है और हमारे साथी के आंख के बाहर है ना दक्षिण है और पीठ के पीछे उत्तर है आप अपने शरीर के द्वारा इस निराकार देश को जो काट करके अनेक बनाने की कोशिश करते हैं ये कहीं तत्व स्पर्शी है कोई नहीं हो तो आकाश निराकार सब मानते हैं कि आकाश निराकार है उसमें जो नीला रंग दिखाई पड़ता है नीला रंग नीलिमा भ्रम के सिवाय और कुछ है, है कहीं नीलिमा आकाश में चिपती हुई ये बच्चा समझता है जैसे नीला कपड़ा होता है ऐसे नीला रंग है बाढ़ सृष्टि का जो राज्य है वो ऐसा है आहा। कि महाराज ये ऊपर ऊपर चढ़ने फरने वाले लोग ये पैसा गिनने वाले ये लोग इसको नहीं जानते हैं ईद गिनने वाले नहीं जानते हैं किताब पिनने वाले नहीं जानते हैं एक गुरु ने अपने चेले से कहा कि बेटा पुस्तक और तुम इसको पी जाओ, तो तुम्हें सब ज्ञान जाएगा। अब महाराज चेला जी ऐसे बुद्धिमान निकले कि घर में ले गए दिया तला लगाई पुस्तक को जलाया राख बना के पानी में मिलाया और पी गए गुरु जी के पास आए गुरु जी